प्रवचन माला को आपने नाम दिया है प्रीतम छबी ननन बसी क्या इसके अभिप्राय पर कुछ प्रकाश डालने की कृपा करेंगे आनंद मैत्रे का प्रसिद्ध सूत्र है प्रीतम छबी ननन बसी पर छवि कहा समाये भरी सराय रहीम लथी पथिक आप फिर जाए मनुष्य परमात्मा के बिना खाली है बुरी तरह खाली है और खालीपन खलता है खालीपन को भरने के हम हजार हजार उपाय करते हैं धन से पद से प्रतिष्ठा से लेकिन खालीपन ऐसे भरता नहीं धन बाहर है खालीपन भीतर है। बाहर की कोई वस्तु भीतर के खालीपन को नहीं भर सकती कुछ भीतर की ही संपदा चाहिए बाहर की संपदा बाहर ही रह जाएगी उसके भीतर पहुंचने का कोई उपाय नहीं धन के ढेर लग जाएंगे लेकिन भीतर का भिकमंगा भिकमंगा ही रहेगा दुनिया में दो तरह के भिकमंगे हैं गरीब भिकमंगे हैं और धनी भिकमंगे मगर उनके भिकमंगेपन में कोई फर्क नहीं सच तो यह है कि धनी भिकमंगे को अपने भिकमंगेपन की ज्यादा प्रतीति होती है क्योंकि बाहर धन और भीतर निर्धनता बाहर के धन की पृष्ठभूमि में भीतर की निर्धनता बहुत उभर के दिखाई पड़ती जिस रात में तारे दिखाई पड़ते अंधेरे में तारे उभर आते दिन में भी हैं तारे पर सूरज की रोशनी में खो जाते गरीब को अपनी गरीबी नहीं खलती अमीर को अपनी गरीबी बहुत बुरी तरह खलती यही कारण है कि गरीब देशों में लोग संतुष्ट मालूम पड़ते अमीर देशों की बजाय तुम्हारे साधु संत तुम्हें समझाते हैं कि तुम संतुष्ट हो क्योंकि तुम धार्मिक हो यह बात सरासर झूठ तुम संतुष्ट प्रतीत होते हो क्योंकि तुम गरीब हो भीतर भी गरीबी बाहर भी गरीबी तो गरीबी खलती नहीं गरीबी दिखती नहीं उसका एहसास नहीं होता जैसे कोई सफेद दीवाल पर सफेद खड़िया से लिख दे तो पढ़ना मुश्किल होगा इसलिए तो स्कूल में काले तख्ते पर सफेद खड़िया से लिखते पृष्ठभूमि विपरीत चाहिए तो चीजें उभर के दिखाई पड़ती है गरीब देशों में जो एक तरह का संतोष दिखाई पड़ता है वह झूठा संतोष है। उसका धर्म से कोई संबंध नहीं लेकिन तुम्हारे अहंकार को भी तृप्ति मिलती तुम्हारे साधु महात्मा कहते हैं कि तुम संतुष्ट हो क्योंकि तुम धार्मिक हो तुम्हारा अहंकार भी प्रसन्न होता है प्रफुल्लित होता है पर यह सरासर झूठ है अहंकार जीता ही झूठों के आधार पर झूठ अहंकार का भोजन सच्चाई कुछ और तुम्हारे साधु महात्मा कहते हैं कि देखो पश्चिम की कैसी दुर्गति वे तुम्हें समझाते हैं कि दुर्गति इसलिए हो रही पश्चिम की क्योंकि पश्चिम नास्तिक है क्योंकि पश्चिम ईश्वर को नहीं मानता यह बात भी झूठ है पश्चिम की दुर्गति इसलिए दिखाई पड़ रही है क्योंकि पश्चिम में धन है सुविधा है संपन्नता है संपन्नता के ढेर तो भीतर की विपन्नता बहुत खलने लगती है इतना सब बाहर है और भीतर कुछ भी नहीं तो प्राण रोते ही प्राण चाहते ही भीतर भी भराओ हो तो आदमी दौड़ता है धन से नहीं भरे तो पद से भरे तो हो जाऊं प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति पद से न भरता हो तो त्याग से भरे तो त्याग दू पद तपश्चर्या करूं व्रत उपवास योग हवन यज्ञ करूं मगर नहीं भरता भीतर का खालीपन ऐसे भरता ही नहीं भीतर का खालीपन तो सिर्फ एक ही तरह से भरता है कि वह प्यारा तुम्हारे भीतर उतरा है वही उतर सकता है तुम्हारे भीतर परमात्मा के अतिरिक्त तुम्हारे भीतर किसी का कोई प्रवेश नहीं हो सकता तुम्हारी प्रेसी भी वहां नहीं जा सकती तुम्हारा पति तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बच्चे कोई वहां नहीं जा सकते सिर्फ एक परमात्मा की वहां गति सिर्फ वही तुम्हारे अंतरतम में विराजमान हो सकता है वह भरे तो तुम भरो वह आए तो तुम भरो वह जब तक नहीं तब तक तुम खाली हो और खाली हो तो रोग, खाली हो तो दुखी होगे, खाली हो तो नरक में जियोगे रिक्तता ही तो नरक है और सारे नरक तो कल्पित है कि वहां चढ़े हुए कढ़ाए और लोग जलाए जा रहे हैं और कढ़ाओ में तले जा रहे हैं यह सब बकवास है यह सब मनगढ़ंत बातें ये तो सिर्फ तुम्हें डराने के लिए पंडित और पुरोहितों की ईजादे क्योंकि तुम भयभीत हो जाते हो तो गुलाम हो जाते हो भयभीत को गुलाम बनाना आसान निर्भय को गुलाम बनाना असंभव तुम भयभी हो जाते हो तो तुम हर तरह के अंधविश्वास के लिए राजी हो जाते कौन झंझट ले वैसे ही तुम कप रहे हो और कौन झंझट ले पता नहीं आगे क्या मुसीबत झेलनी पड़े तो तुम मंदिर भी जाते हो मस्जिद भी जाते हो गुरुद्वारा भी जाते हो पूजा पाठ जो भी तुम्हें पुरोहित समझाते हैं करते हो दान दक्षिणा धर्मशाला बनाते मंदिर बनाते लेकिन वास्तविक नरक एक ही और वह भीतर ऋत होना खाली होना क्योंकि जो खाली है उसके जैसे आत्मा ही नहीं जैसे अभी आत्मा का जन्म ही नहीं हुआ परमात्मा आए तो आत्मा का जन्म हो उस परम प्यारे को पुकारना होगा वही भर जाए तुम्हारी आंखों वही रम जाए तुम्हारे रोए रोए में वही बने तुम्हारे हाथों की मेहंदी वही बने तुम्हारे आंखों का काजल बस वही हो तुम ना बचो इतना हो वह कि तुम्हारे रहने के लिए कोई जगह ही ना रह जाए तुम्हें खाली ही कर देना पड़े अपने को अभी तुम खाली हो पीड़ित हो रहे हो वह आएगा तो तुम्हें और भी अपने को खाली करना पड़ेगा क्योंकि नमालुम कितना कूड़ा करकट विचारों का वासनाओं का आकांक्षाओं का तृष्णाओं का तुम्हारे भीतर न मालूम कितना अहंकार झूठा सब मिथ्या सब पर कुछ ना हो तो आदमी को तिनके का सहारा भी बहुत और जो आदमी डूब रहा हो और तिनके का सहारा लेके आंख बंद किए सपना देख रहा हो बचने का उससे कहो कि आंख खोलो देखो तिनके के सहारे से कोई बचता नहीं तो वो नाराज होगा तुम उससे उसकी आखिरी आशा भी छीने लेते हो इसलिए तो लोग बुद्धों से नाराज रहे जिस सुसूली ऐसे ही नहीं दी और सुकरात को जहर ऐसे ही नहीं पिलाया और अब भी उनका रवैया वही है और आगे भी उनका रवैया वही रहेगा जो भी तुमसे कहेगा कि इन तिनकों के सहारे तुम पार न हो सकोगे तुम उसी से नाराज हो जाओगे कारण सीधा साफ है तुम वैसे ही खाली हो किसी तरह तिनके के सहारे अपनी आंखों को बंद किए अपने को समझा बुझा रहे हो और ये तुमसे तिनका भी छीन ले रहा है ये तुम्हें तिनके का सहारा भी नहीं लेने देता तुम कैसे क्षमा करो बुद्धों को तुम उन्हें क्षमा नहीं कर सकते तुम उन्हें सूली देते हो हाँ, सूली दे के पश्चताते हो तब पश्चताप होता है तब अपराध का भाव जगता है फिर तुम उनकी पूजा करते हो ये बड़ा अनूठा खेल पहले सूली देते हो फिर सिंहासन देते हो जिंदा को सूली देते हो मुर्दा को सिंहासन देते हो तुमने बुद्ध पर कितने पत्थर फेंके हिसाब है कुछ तुमने बुद्ध को मार डालने की कितनी चेष्टाएं की पागल हाथी छोड़ा बुद्ध के ऊपर चट्टाने सरकाई पहाड़ से कहानियां बड़ी प्रीति कर कहानी कहती है कि जब पागल हाथी बुद्ध के सामने आया उस पागल हाथी ने न मालूम कितने लोगों को मार डाला था जब बुद्ध के सामने आया बुद्ध को देखा ठिटक गया चरणों में झुक गया मैंने नहीं सोचता ऐसा हुआ होगा पागल हाथियों से इतनी समझदारी की आशा नहीं की जा सकती होशियार आदमियों से नहीं होती इतनी आशा तो पागल हाथियों से क्या खाक आशा होगी लेकिन कहानी कुछ और कहना चाहती कहानी यह कहती है कि, कि तुम्हारे तथाकथित होशियार आदमियों से पागल हाथी भी ज्यादा होशियार होते पागल हाथी को भी समझ में आ गया कि ये आदमी मारा जाए मारने योग्य नहीं है ये आदमी झुकने योग्य है समर्पित होने योग्य है कहानियां कहती हैं कि जब चट्टान बुद्ध पर सरकाई गई वो नीचे ध्यान कर रहे हैं वृक्ष के नीचे चट्टान पहाड़ से सरकाई गई ठीक ऐसे कौन से कि दबोच ही देगी बुद्ध को हड्डी पसली का भी पता नहीं चलेगा उसके साथ ही लुलक जाएंगे महागढ़ में लेकिन कहते हैं चट्टान ठीक बुद्ध के पास आके अपनी राह बदल ली अब चट्टानों से कोई इतना भरोसा कर सकता है लेकिन ये सारी कहानियां इशारे हैं ऐतिहासिक तथ्य नहीं मनोवैज्ञानिक सत्य है ये कह रहे हैं कि आदमी पत्थरों से भी ज्यादा पाषाण हो गया पत्थरों को भी इतना होश है कि बुद्ध मार्ग में आते हो तो राह छोड़ दे उनको चोट ना पहुंच जाए आदमी को इतना होश नहीं लेकिन फिर तुम पछताते हो पीछे तुम पछताते हो लेकिन पीछे पछताने से क्या होगा फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत फिर तुम जन्मों जन्मों तक सदियों सदियों तक पूजा करते तुम्हारे हाथ पे जो खून के धब्बे पड़ जाते हो उनको धोते हो धोए चले जाते हो मगर वे धब्बे फिर मिट नहीं सकते क्योंकि वे हाथ पर नहीं पड़े वे तुम्हारी आत्मा पर ही पड़ गए उनको ऐसे पूजा पाठ से धो लेना आसान नहीं होगा तुम्हारा अहंकार एक झूठ है एक झूठ जिसके सहारे तुम सोचते हो कि पार कर लेंगे कागज की नाव जिस पर तो के तुम अथाय सागर को पार करने चल पड़ते हो काल्पनिक पथवारे जिनका कोई अस्तित्व नहीं जब ईश्वर को अपने भीतर बुलावा देना हो तो इस कूड़े करकट को अलग कर देना होगा झूठ के सहारे छोड़ देने होंगे सत्य उनका है जो झूठ का सहारा छोड़ देते सत्य साहसियों का है क्योंकि झूठ का सहारा छोड़ना बड़े दुस्साहस का काम है झूठ ही तो हमारा एकमात्र सहारा है उसको भी छीनने की बात हो तो मन डरता है कपता है भयभीत होता है और तो हमारे भीतर कुछ भी नहीं किसी तरह है। अपने को समझा बुझा लिया है कल्पनाओं में सपनों में अपने को रचा पचा लिया है अपने भीतर विचारों का एक संसार बसा लिया है उसमें ही उलझे रहते हैं व्यस्त रहते हैं। तुम देखो आदमी को सुबह उठा कि व्यस्त हुआ घड़ी भर चैन से नहीं बैठ सकता और ये जो सदा व्यस्त रहते हैं, ये दूसरों को अगर कोई शांत बैठा हो अगर कोई चुप बैठा हो अगर कभी कोई घड़ी भर आंख बंद करके बैठा हो तो उनको गालियां देते कि ये काहिल है सुस्त है ये जो सदा व्यस्त लोग हैं विक्षिप्त लोग हैं ये बिना व्यस्त हुए नहीं रह सकते व्यस्तता इनको एक उपाय है एक सुरक्षा है अपने को व्यस्त रखते हैं तो भूले रहते हैं अपने भीतर की दरिद्रता को दीनता को झूठ को असत्य को कूड़े करकट को अपने भीतर के अभाव को भूले रखते हैं दौड़ते रहते हैं लोग कोई भी बहाना लेके दौड़ते रहते हैं बहाना चाहिए दौड़ने के लिए दौड़ते रहते हैं तो विस्मरण रही आती है अपनी वास्तविक स्थिति रुके की याद आई खाली हुए मौन बैठे की याद आई इसलिए ध्यान इस जगत में कठिनतम काम है हालांकि ध्यान कोई काम नहीं ध्यान कोई क्रिया नहीं ध्यान कोई कर्म नहीं लेकिन कठिनतम काम चुप बैठना सबसे ज्यादा मुश्किल हो गया है और जो चुप नहीं बैठ सकते वो कहते हैं कि खाली मन सैतान का घर बात बिल्कुल उल्टी जो खाली होने की कला जानता है जो पूरी तरह खाली होने को राजी वही परमात्मा का घर बन जाता है लेकिन ये जो तथाकथित कर्मठ लोग ये तथाकथित जो कर्म योगी जो कहते हैं लगे रहो जूझते रहो कुछ भी करो मगर करो जरूर खाली होने से कुछ भी करना बेहतर गलत भी करो मगर करो खाली भरना बैठना इन्होंने सारी दुनिया को एक विक्षिपता में लगा दिया है हम हर बच्चे को यही जहर पिला रहे हैं और हमें यह जहर पिलाने का कारण है कारण यह है कि हम डरते हैं जिस दिन भी कोई अपने आमने सामने होगा अपने भीतर झांकेगा, तो घबरा जाएगा अतल शून्य का साक्षात्कार करने की सामर्थ लेकिन जो भी उस शून्य का साक्षात्कार कर लेता है उसमें पूर्ण उतर आता है उसने शर्त पूरी कर दी पूर्ण को पाने की शर्त है महाशून्य को स्वीकार कर लेना इसे चाहे तुम समर्पण कहो चाहे संन्यास कहो चाहे ध्यान चाहे समाधि प्रेम प्रार्थना पूजा, भक्ति, जो तुम्हारी जो तुम्हारी मर्जी, नाम तुम देना चाहो नामों में मुझे बहुत रस नहीं तुम्हारी आंखें उस प्यारे से भर जाएं, तुम्हारी दृष्टि में कोई और जगह ही ना रहे ठीक कहते हैं रहीम। प्रीतम छवि ननन बसी पर छवि कहा समाए? अब मैं चाहूं भी कि कोई और छवि मेरी आंखों में समा जाए धन की पद की प्रतिष्ठा की तो जगह ही नहीं अब तो उस प्यारे से आंखें भर गई भरी सरायें रहीम लखी जैसे कि सराए भरी हो पथिक आप फिर जाए आते हैं पथिक लेकिन सराय भरी देखकर लौट जाते वासनाएं फिर भी आएंगी इच्छाएं फिर भी आएंगी द्वार खटखटाएंगी आकांक्षाएं फिर भी फुसलाएंगी सब तरह के प्रलोभन देंगी मगर कोई चिंता नहीं एक बार प्रभु भीतर विराजमान हो गया भरी सराय रहीम लखी पथिक आप फिर जाए कि फिर ये सब अपने आप चले जाते इन्हें छोड़ना भी नहीं पड़ता ये खुद ही उदास होकर चले जाते ये खुद ही हताश होके चले जाते जगह ही नहीं भीतर परमात्मा विराट है वह भर जाए तुम्हारे भीतर तो कहां जगह बचेगी रंच मात्र जगह ना बचेगी वही फिर भीतर होगा वही फिर बाहर होगा लेकिन उसे भरने की शर्त पूरी करनी होती शर्त सीधी साफ है शर्त है कि तुम जो थोड़े बहुत भी हो वह भी ना रह जाओ ऐसे तो निन्यानबे प्रतिशत तुम खाली ही हो एक प्रतिशत है जो तुमने झूठ से भर रखा है उस झूठ को भी गिर जाने दो एक बार साहस करके उस झूठ को भी समर्पित कर दो एक बार पूरे पूरे शून्य हो जाओ और फिर चमत्कार देखो अर्पित मेरी भावना इसे स्वीकार करो तुमने गति का संघर्ष दिया मेरे मन को सपनों को छवि के इंद्रजाल का सम्मोहन तुमने आंसू की सृष्टि रची है आंखों में अधरों को दी है शुभ्र मधुरिमा की पुलकन उल्लास और उच्छ्वास तुम्हारे ही अवय तुमने मरीचि का और त्रसा का सृजन किया अभिशाप बनाकर तुमने मेरी सत्ता को मुझको पग पग पर मिटने का वरदान दिया मैं हंसा तुम्हारे हंसते से संकेतों पर मैं फूट पड़ा लख बंक भ्रुकुटी का संचालन अपनी लीलाओं से है विस्मित और चकित अर्पित मेवरी भावना इसे स्वीकार करो अर्पित है मेरा कर्म इसे स्वीकार करो क्या पाप और क्या पुण्य इसे तो तुम जानो करना पड़ता है केवल इतना ज्ञात यहाँ आकाश तुम्हारा और तुम्हारी ही पृथ्वी तुम में ही तो इन सांसों का आघात यहां तुम में निर्बलता और शक्ति इन हाथों की मैं चला की चरणों का गुण केवल चलना है ये दृश्य रचे दी वही दृष्टि तुमने मुझको मैं क्या जानू क्या सत्य और क्या चलना है रच रच कर करना नष्ट तुम्हारा ही गुण है तुम ही में तो है कुंठा इन सीमाओं की है निज असफलता और सफलता से प्रेरित अर्पित है मेरा कर्म इसे स्वीकार करो अर्पित मेरा अस्तित्व इसे स्वीकार करो रंगों की सुस्मारच मधुरित जल जाती है सौरभ बिखराकर फूल धूल बन जाता है धरती की प्यास बुझा जाता गलकर बादल पासानों से झर गाता है तुमने ही तो पागलपन का संगीत दिया करुणा बन गलता करुणा बन गलना तुमने मुझको सिखलाया तुमने ही मुझको यहाँ धूल से ममता दी रंगों में जलना मैंने तुमसे ही पाया उस ज्ञान और भ्रम में ही तो तुम चेतन हो जिससे मैं बरबस उठता गिरता रहता हूं निच खंड खंड में हे असीम तुम हे अखंड अर्पित मेरा अस्तित्व इसे स्वीकार करो एक बार सब छोड़ दो उस अज्ञात के चरणों में अपने अहंकार को अपने कर्ता भाव को कह दो उससे तेरी जो मर्जी जैसा नचाएगा नाचेंगे जो कराएगा करेंगे हम करने वाले नहीं हम सिर्फ अभिनेता हैं। तू जो निर्णय लेगा जो पात्र बनने की आज्ञा देगा वही बन जाएंगे न हमारा कोई निर्णय न हमारी अपनी कोई नियति तेरे हाथों में सब इतना समर्पण जो कर सके वह पूर्ण हो हो जाता है और जब तुम पूर्ण शून्य हो जाते हो तो तुम्हारा शून्य तुम्हारा शून्य ही उस पूर्ण के लिए निमंत्रण है वह पूर्ण तत्ण उतर आता है नुनगुना था, गुन था। महोसौली